प्रश्नोत्तर दीपमाला वेदांत जिज्ञासा यह जगत माइक है तो इतना व्यवस्थित क्यों दिखता है समाधान यह व्यवस्थित इसलिए है क्योंकि ईश्वर ने इसे व्यवस्थित करके रखा है यह उसी की सामर्थ्य है कितनी विलक्षण व्यवस्था है उसकी कि बच्चा उत्पन्न होने के पहले माता के स्तन में दूध बन जाता है उससे पहले क्यों नहीं बनता ईश्वर सर्वज्ञ है बच्चे की जीवन रक्षा पर उसकी दृष्टि है इतने व्यक्ति जगत में हैं पर एक का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता आप कुछ भी खा लेते हैं उसमें से स्थूल भाग बाहर चला जाता है बाकी से रस रक्त मांस अस्थि मज्जा और शुक्र बन जाता है यह ईश्वर की ही व्यवस्था है आज विज्ञान को ही देख लीजिए कैसे कैसे विलक्षण यंत्र बन गए है। हैं अंतरिक्ष में उपग्रह घूमते हैं वैज्ञानिक यहीं से रिमोट कंट्रोल से उनका नियंत्रण कर लेते हैं यह चेतन की ही सामर्थ्य है जड़ यंत्र अपने आप नहीं चलता आज विज्ञान का कार्य देखकर हम लोग हैरान रह जाते हैं जब अल्पज्ञ चेतन की इतनी विलक्षण सामर्थ्य आप देख रहे हैं तो उस सर्वज्ञ ईश्वर की सामर्थ्य के विषय में क्या सोचना है उस सर्वज्ञ के शासन में ही यह जगत व्यवस्थित रहता है जिज्ञासा वेदांत शास्त्र अभ्यास अष्टमी और प्रतिपदा को नहीं कराया जाता है। इसका क्या हेतु है क्या इन दिनों वे वेदांत चिंतन में नहीं करना चाहते समाधान गुरु शिष्य के संबंध से जो अध्ययन होता है उसके लिए यह निषेध है परंतु वेदांत चिंतन के लिए तो शास्त्र कभी मना नहीं किस करता है वह तो निरंतर करना ही चाहिए शास्त्र भी कहता है आसुपते रामृते कालम नए वेदांत चिंतया योग वाशिष्ठ जो नियमित रूप से गुरु शिष्य के संबंध से पठन पाठन होता है वह नहीं करना चाहिए यह निषेध बताने वाला जो शास्त्र का वचन है उसे वैसे ही मान लेना चाहिए उसमें संशय नहीं करना चाहिए शास्त्र कहता है प्रतिपद पाठनाशिनी अर्थात प्रतिपदा को पढ़ने से पाठ याद नहीं रहता अब कोई कहे कि इस बात को हम नहीं मानते हम तो प्रतिपदा को पढ़े तो भी कुछ नहीं सक कुछ नहीं भूलता सब याद रहता है उसे हम यही कहेंगे कि तुम रहस्य को नहीं समझ सकते लोक में स्त्री पुरुष का संबंध हो जाने पर पुत्र तो उत्पन्न हो ही जाता है परंतु शास्त्रानुसार विवाहित धर्मप्रत्नी से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसकी बराबरी वह कर सकता है क्या ऐसे ही तुम अपनी बुद्धि से पढ़कर जो प्राप्त करोगे उस विद्या से कोई संस्कार उत्पन्न नहीं होंगे वह बलहीन होगी गुरु के पास बैठकर, जब आप नियमानुसार श्रवण करेंगे तो आपके अंदर एक संस्कारित विद्या उत्पन्न होगी स्वयं पढ़ी विद्या तो आपको अहंकारी बनाएगी जबकि गुरु से प्राप्त विद्या आप में नम्रता पैदा करेगी विद्या ददात विनियम गुरु शिष्य का जो स्वाध्याय है वह शास्त्रीय अनुज्ञा को लेकर है इसलिए इस विषय में शास्त्र जो नियम बताता है उन्हें वैसे ही मानना चाहिए यह जो पाठ बंद रखने की व्यवस्था है बहुत व्यवहारिक भी है जब हम पढ़ते थे तब व्याकरण का पाठ तो त्रयोदशी से प्रतिपदा तक बंद रहता था अन्य पाठों में भी पक्ष में तीन दिन अवकाश रहता था उस समय विद्यार्थी लोग परस्पर पाठ का विचार करते थे प्रतिपदा को पठन पाठन पूर्णता छोड़कर अपने अन्य काम किया करते थे इस प्रकार अवकाश के समय में विचार करने के लिए अवसर मिल जाता था जिससे पढ़ी हुई विद्या पक्की हो जाती थी यह हमारा स्वयं का अनुभव है